ृतिपुरा नैतगुहाशय तस्मै तस्मै विषयातीत तस्म चैतन भगवान शंकरचार्य का प्रणीत एक-एक कर, करके करके छोटा-छोटा कि हमारा जितना शंका अथवा कैसे हम अपने को समझ पे इसको लेकर के के लिए लिए भगवान यहां पे भी हम भाग में है कल तक तक पढ़ थे लोग नेगेशन नंबर जी, ने अप तीन नंबर हुई ठीक साधु जता अविद्याम जितना आत्मा के ऊपर हमने विशेषण लगाया एक दृष्टांत देकर देखो हाथ कट गया हाथ अलग चला गया तो भी मैं हूँ ये भाव हमारा रहते है जितना विशेषण है वो उपाधि में है आत्मा समस्त विशेषण से रहित है समस्त गुण से रहित है दोष से रहित है निर्गुण निराकार निर्विशेष है इसलिए वो जो आत्मा की के रूप में मैं हाथ पैर माता जो भी हम शरीर का के रूप में देखते हैं अथवा तो सूक्ष्म शरीर का अवयव के बुद्धि मन आंख आदि इसके साथ हम आत्मा को बोलते हैं खाना कुछ भी हो ऐसा अंधा इस प्रकार बोलते हैं ना ये सारा विशेषण भिशेशन को विशेषण साधु अलंकार जिस प्रकार हमने को सजाने के लिए हमने कोई कोई अलंकार करता है तो उससे वो सुंदर दिखता है इतना ही है कभी कभी कुछ भी दिखते हैं अविद्या सब अज्ञान से अध्यक्ष है आत्मा में स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों ही अज्ञान से आत्मा में अध्यक्ष है ज्ञाते आत्मा नहीं असदभावित है जिस प्रकार जैसे अधिष्ठान तत्व ज्ञान हो जाता है होती है तो आत्मत्व तो बुद्धि सतत्व तो बुद्ध चले जाते हैं जब अपना स्वरूप का बोध हो जाता है यहाँ तक कर हमने पढ़ लिया था आगे बोलते है ज्ञाते <laughs> सृज केवल अहम अहम यतरापेतंग आत्मा सदाग्रा्य गेयं उत्सृज्यवल केवल अह अहम यह्य व्यापेत अंग सम ज्ञाता आत्मा केवल ज्ञान ज्ञाता एवं आत्मा सदा ग्रह आत्मा जो है हर चीज को मतलब निषेध करने पर सब अधिष्ठान के रूप में जो बच जाता है वही आत्मा है वो हर चीज को जानते हैं देखते हैं समझते जब भी जानना देखना समझना भी ये आत्मा में नहीं है परंतु उनके रहने के कारण सब ऐसा कर पाता इसलिए ज्ञाता एवं आत्मा सदा ग्राह्य ज्ञम उत्सुज के बढ़ा जितना गेहूं वस्तु है ना काट को जानता हूं हूं हूं पट को को जानता जानता जानता मट हूँ हिमालय जो ज्ञान की अवस्था है उसके ऊपर हमको समझता है जानने वाला कौन है इसको जान कौन रहा है इधर यदि हम अपने ध्यान को घुमाते हैं मन को घुमाते हैं तो आत्मा साक्षात्कार शक, होते हैं वही आत्मा का यथार्थ आत्म तो रूप है मतलब घट है पठ है मठ है इस प्रकार सब के साथ जो है एक है जोर करके हम बोलते हैं तो दोनों बिल्कुल अलग वस्तु है घट एक अलग वस्तु है, है और है एक अलग वस्तु है घट को छोड़ करके है क्या वस्तु है उसमें थोड़ा मन, मन को इस प्रकार घट को जानता हूँ पट को जानता हूँ मठ को जानता हूँ इस प्रकार से घट पट मठ को छोड़ करके जानता हूँ क्या वस्तु जानता कौन है तो ज्ञान क्या वस्तु है इस प्रकार से जब अपने अंदर की और इस प्रकार तो तो तो इस के विचार करके विषय वस्तु पर होते मैं का बोध हो रहा है उसमें कार को हटा करके व्यापक तो अंग समय मतलब वो भी जो है वो उतना हिस्सा कार कार हिस्सा को छोड़ करके अहम को देखो तो अहम समझ में आएगा तब तो ग अहंकार को भी हम जान लेते हैं आत्मा ज्ञाता है केवल जानने वाला है उसको जाना नहीं जाता परंतु अहंकार को भी तो, भी तो हम जानते हैं हमारे अहंकार को हम समझते हैं तो वो जो है, नहीं, नहीं है। वो भी ज्ञोकुटी में आ रहा है वो ज्ञाता कुटी में शुद्ध आत्मा ही है परन्तु उस अहंकार में जो कार भाव है मतलब मैं इसके साथ मिलाकर उसको जी हम छोड़ सकते तो शुद्ध अहम बोध में आता है वो भी छोड़ने जो मतलब भी सामने मेरे को झुकने नहीं देता ये सब चीज जो है ये अहंकार की क्रिया जो है हम समझते है वह आत्मा सदा ग्राही वाला। जितना है उसको हटा दो शुद्ध आत्म को देखने का कोशिश योग्य है घाव हाँ होने से उसको डॉक्टर बोलते हैं इसको निकालना पड़ेगा इसके बिना आपका जीवन नहीं बचेगा इसी प्रकार अहंकार भी एक घाव है उसमें से आप को निकाल देने से आपका जीवन बचाएगा अहंकार मतलब को, आत्मा, आत्मा तो को हम जानते हैं हम समझते हैं मेरे की व्यक्ति जो ठीक से विचार करेगा तो उनको पता लगता है की कहा मेरा अहंकार काम कर रहे है, वो जो अहंकार काम करता है तो यानी कि वो तो क्यों गय हो गया तो वो आत्मा नहीं है शरीर आत्मा नहीं है ये तो हमको समझ में आ ही जाता है क्योंकि परिवर्तन होता रहता है और इसको जानने वाला देखने वाला कोई है तो हमारे शरीर में इतने हो गया, देखते रहते है, तो परिवर्तन अपरिवर्तनीय अंश जो परिवर्तन नहीं होते सब हमेशा देखते रहते हैं वही आत्मा का शुद्धो स्वरूप है इसलिए ज्ञाता है वो आत्मा सदाग्राही आत्मा केवल ज्ञाता ही है इस प्रकार से आत्मा का ग्रहण होना चाहिए केवल केवल है जानने जितना पाठ वस्तु उसको छोड़ करके आत्मा को के स्वरूप यहाँ पे जो है विषय के साथ हम आनंद को अनुभव करते वास्तविक तो आनंद है क्या वस्तु एक है क्या वस्तु उसको जरा अनुभव करने का कोशिश करें तब देखना उस व्यापकता के आनंद आपको समझ में आए अभी जो तो विषय के साथ वस्तु के साथ हमको आनंद समझ में आता है कि, प्रतिक कि, कि है। उपा, के प्रतिकूल से परंतु वास्तविक जो आनंद दिखाई दे रही है आनंद है क्या उपाधि को साथ छोड़ करके आनंद क्या वस्तु है जैसे यदि हम इसके ऊपर विचार करेंगे तो वो सच के साथ ही एक साथ होगा तो मैं हूँ और अपने अस्तित्व के मेरे अनुभव है वो, वो है वो आनंद रूप है इस प्रकार से अनुभव में आता है आगे और देखिए सिद्ध चित्र गुर जामान जा प्रक्षयो जत्र शिद्ध जब तक हम सारा विशेष को हम छोड़ देंगे विशेष प्रक्षयत्र जिस क्षण में ये जो विशेष भाव जो हमने अपने ऊपर आरोप कर रखा था उसकी प्रकृत रूप से क्षय हो जाता है तब तो शुद्ध ग समझ में आता है इस प्रकार चित्र गुण आने ऐसा बोला जाता है शास्त्र में सबसे पहले मतलब चित चितबरा गाय है जिसका उसको लाओ उसको जब हम लाते हैं गाय को साथ में नहीं लाता गाय से वो चित्र व्यक्ति हो गाय की मालिक सारा बता अलग ही होता है चित्र मतलब एक चितकबरा गाय मतलब सुंदर देखने वाली मान लीजिए सुंदर गाया जाए गाय और गाय के मालिक दोनों बिल्कुल अलग वस्तु है किंतु उस गाय के माध्यम से के माध्यम से उस व्यक्ति को, तो को, तो को कोई नहीं लाता। होता है, वहाँ पे और आता है। उस क्योंकि को बेच बेचना हो रहा है तो जब खरीदना बेचना हो रहा तो गाय से देख लिया देखने के बाद जहाँ पे मंडी में होता है कोई लिखाना पड़ता है वहां पे उस व्यक्ति को बुलाया तो गाय को ही छोड़ देता मतलब उचित वो गाय और व्यक्ति जिसके द्वारा व्यक्ति को विशेषित किया गया है उसके साथ उस व्यक्ति का कोई संबंध नहीं है जिस विशेषण के द्वारा उस व्यक्ति को विशेष किया गया है उस व्यक्ति के साथ उस विशेषण का कोई संबंध नहीं है जिस प्रकार कोई कहते है दृष्ट समुद्र जिसने समुद्र को देखा उस व्यक्ति को लाभ जोड़ा यहाँ परंतु तो उस समुद्र के साथ उसका कोई संबंध नहीं है समुद्र अलग ही पड़ा रहता है इस प्रकार चित्र गुम आने का है जिसका। उसको लाओ गाय को इस प्रकार से आत्मा भी बिल्कुल अलग है उससे इसलिए जावान शायद इधम जब तक ये बुद्धि होगा ना इदम अंश जब तक होगा जब सतेषण वो जो है क्या होता है अपने तो आप में दूसरे का विशेषण है जो इदम करके बोलते जब तक होगा ये तो हो है आत्मा का हो जाता है। वो इसी ये शरीर ये ये की कोई जो है बीमारिया ये जो बीमारी आत्मा का विशेषण होता है और ये विशेष का प्रतिष्ठ रूप से क्षय हो जाने पर शुद्ध गुण स्वरूप आत्मा ज्ञान स्वरूप आत्मा का होता अनुभव होगा घटपट के साथ मैं, मैं तो तो तो ज्ञाता हूँ ऐसा लगता है परंतु तो घटपट को छोड़ने के बाद वो ज्ञ वस्तु भी नहीं रहता ज्ञातृत्व भी नहीं रहता शुद्ध आत्मा एक गुण स्वरूप में ही रह जाता है इसलिए पे बोल जाता है विशेष जिस क्षण में इस विशेष के प्रतिष्ठ रूप से क्षय हो जाता है जिसके द्वारा हम अपने वो विशेष हो गया जिसके तरह हम अपने को विशिष्ट कर रहे थे वो विशेष हो, हो गया तो आत्मा की सबसे बड़ी विशेषता यही है सबसे विशेष तो से रही आत्मा जब तक विशेष के साथ आत्मा को देखेंगे तब तक जो क्या हो जाएगा यथार्थ आत्मा उत्पन्न होगा सारा को छोड़ कर आर्थिक मकान वाले है। देखो कितना सुंदर मकान मकान मालिक है प्रकार से जितने सारे गुण के साथ हम अपने को विशेष करके अपने को देखेंगे उस साथ क्या होगा उपाधि का ही गुण होगा आत्मा तो गुण से केवल उस विशेषण को हटा करके क्योंकि विशेषण भगवान दिया वो विशेषण जिसमें नहीं है उसको जान विशेषण को हटा करके यदि को देखना सीखेंगे तब विशेषण के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है जैसे चित्र घु मत चित्त कबरा गाय और उस गाय की मालिक के साथ कोई संबंध नहीं है तो दोनों अलग ही होता है वो मालिक पंजय एक मानसिक अध्यास है वो मैं गाय का मालिक हूँ वास्तविक तो गाय का साथ मनुष्य कोई संबंध नहीं एक एक है एक मानसिक मालिक पे मानसिक जड़ है और आत्मा चेतन है और दोनों के साथ कोई संबंध नहीं है परंतु यहाँ पे एक मालिकपन की अध्यास हमने किया तो मैं मनुष्य बन गया मैं मनुष्य बन गया और फिर उसके बाद नाजे ने कितना मंजिल और चढ़ा दिए वही हमारी बंधन के हेतु होती है इसको हटाने का अभ्यास करें। इसी को जो है नहीं वेदांतिक मुख्य साधन है कि बार बार बार बार विचार के द्वारा ये जितने जगह पे जितना विशेषण अपने आरोप कर रखा और सटी विशेषण को हटाने पर वो जो रूप में जो ये ये करके जिसको हम कहते हैं वो हटा देने पर सारा विशेषण शुद्ध आत्मा ज्ञान स्वरूप से शुद्ध आत्मा बोध में आता है मतलब दृष्टान तो दिया चित्रगु चित्रगुण आनय ऐसा को मिलता है मतलब चित का जिसको है उसको लाओ अथवा दृष्ट समुद्र देखा जिस व्यक्ति उस व्यक्ति को लाओ एक, एक बहुत बड़ी समाशा है तदगुण सम्भिज्ञानो बहुब्री और अतदुण समिज्ञानो बहुत बहुत बड़ी मतलब जब हम बोल रहे पीतम्बरम आनय पीला वस्त्र पहना हुआ जो व्यक्ति उसको लाओ तो व्यक्ति के साथ भी, भी आता है चित्र गुण का बड़ा गाय जिसका है उसको लाओ अथवा जिसने समुद्र देखा उसको लाओ इस समय समुद्र अथवा गाय नहीं आता ठीक इसी प्रकार से उपाधि के माध्यम से आत्मा को समझा दिया गया परंतु तो समझने लिए क्या करना पर का जिस उपाधि के साथ समझाया गया उस उपाधि को हटा करके हमको समझना रहने के कारण ये शरीर काम कर पा रहा है, जिसको रहने के कारण आंख देख पाते हैं कान सुन पाते हैं मुंह बोल पाते हैं हाथ घंट कर पाते हैं पैर चल पाते हैं इस प्रकार जिसके रहने के कारण होता है वो तुम्हारे यथार्थ स्वरूप है विशेषण को हटा करके आत्मा को देखने की अभ्यास तो मन से देखना सारा विशेषण जब हट जाएगा तो कोई अहंकार ही नहीं रहेगा और फिर तो क्या व्यवहारिक शुद्धता भी आ जाता है व्यवहारिक शुद्धता भी क्योंकि अहंकार से जो है व्यवहार में कमी होती है व्यवहारिक परेशानी पर अहंकार से ही होता है इस प्रकार से ये जो निगेशन ऑफ एट्रीब्यूट मतलब जितना गुण है सबको निषेध करते, जा, करते जाओ विशेष निषेध करते जाओ विशेषणों के निषेध कर दो तो शुद्ध विशेष समझ में आ जाते हैं विशेषण, विशेषण जितना हम बुद्धि का ही काम है यहाँ पे बुद्धि शुद्ध होगा तो यह होगा की बुद्धि अपना काम को देख करके बुद्धि रहित आत्मा को हम समझ सकते हैं और बुद्धि अशुद्ध होगा विषय चिंतन में लगा रहता है तो कभी भी आत्मा को समझने नहीं देगा। ये जो लोग विशेष करके राजसिक गुण संपन्न होते हैं ना उनको निवृत्ति मार्ग में आत्म के लिए भगवान ज्ञान के लिए तो नहीं होता राजसिक व्यक्ति की जो है क्या होता है कि वो वासनाओं के आधार पर चलते हैं और वासना जो परिच्छिन्न अहंकार के टीका हुआ है तो वाषण के आधार पर परिचिन्न अहंकार के ऊपर जब तक मैं भरोसा करके घुमा तो नहीं पाता निवृत्ति मार्ग में आ नहीं पाते आगे देखिए बोल रहे हैत्र तस्मात् ब्रह्म सर्वगः जत्र मै तस्माशस्र्वग बुद्धारूढ़ सदा दृश्य मैं तस् ब्रह्मस्म सर्वग बुद्धारूढ़ जो भी कोई व्यक्ति किसी भी जगह पे संसार में किसी भी जगह पे किसी भी लोक में जिस किसी भी जगह पे जब कोई व्यक्ति किसी को जानता है समझता है किसके ऊपर जानता है कि मैं बुद्धि के ऊपर आहूर होकर के समस्त जगत को देखा जाता है सर्वम समस्त जगत को देखा हमेशा किसी भी जगह पे निश्चित में किसी के कोने पर जाओ क्या होता है बुद्धि का ऊपर आहूर हो कर के वस्तु को देखा है दत्र दत्र मैं ये के अंदर आत्मा के हम सूक्ष्म को देखते हैं तो मैं माइक्रोस्कोप नहीं हूँ एक यंत्र है इसी प्रकार अंत करण में करण है उस करण का एक भाग है बुद्धि बुद्धि निश्चयत्मिका होती है तो ये जो हम जिस किसी भी स्थान पे किस किसी भी व्यक्ति किसी भी समय करते हैं वो बुद्धि के फंक्शन है और उसमें आत्मा के द्वारा बुद्धि के ऊपर आरूर होकर कहीं सदा सर्वम दृश्य हर हर समय हर वस्तु को देखा जाता है जिस किसी भी स्थान पे हो चाहे वो हिमालय की चोटी पे हो और चाहे समुद्र के नीचे हो तो इत, इस भय तो यही मैं आत्मा के द्वारा बुद्धि के ऊपर आड़ू रोकर के ही सब सबको दिखा जगह किसी भी जगह पे अब आत्मा के तो बुद्धि सबका अलग अलग है परंतु तो व्यापक चेतन एक ही तस्मात परम ब्रह्म सर्वज्ञ मैं मैं ही वो व्यापक करता हूँ जानने वाला की बुद्धि में आड़ू रोकर के बुद्ध बुद्धि उपकरण है बुद्धि में आड़ू होकर करके मैं उसको देखता हूं। इसलिए बुद्धि तो उपकरण है जानने वाला मैं मैं मैं हो गया और हर एक जगह जगह किसी भी सर्वम गर्वत्र गच्छती सर्वग जो हर जगह पे गया हुआ है और सर्वज क्योंकि जानने वाला भी वही है और भी उससे भिन्न कोई दूसरा जानने वाला नहीं है इसीलिए ज, जानने रूपी क्रिया उसमें नहीं होता है परंतु ज्ञान है बुद्धि बुद्धि के के ऊपर लिखने वाला है वो जो हाथ के द्वारा लिखते है तो उपकरण हाथ भी है और पेन भी है लिखने वाला परंतु जिससे हम लिख रहे हैं उपकरण से मैं भिन्न हूँ इसी प्रकार बुद्धि एक करण है, है। तो उस करण के द्वारा मैं जानता हूँ मैं करण से भिन्न हूँ परंतु किसी भी जगह पे किसी भी स्थान पे किसी भी लोक में जब चतुर्दश भगवान में कहीं भी कोई व्यक्ति कुछ को जानता है तो बुद्धि को ऊपर आरोप करके ही जानता है इसीलिए और बुद्धि के अंदर मैं अनुशु क्योंकि बुद्धि जड़ है अकेला बुद्धि कुछ कर नहीं पाती, चेतन आत्मा की सूक्ष्म रहने के कारण हम अपने आरोप करके मैं दृष्टा श्रोता ममता विज्ञाता इस प्रकार अपने मान्यता देने लगते है इससे एक निश्चय होता है ये भी एक निश्चय होता है क्या कि हर जगह पे जब जग बुद्धि जानते हैं तो यार जानने वाला तो एक ही है सभी व्यक्ति देखो सभी व्यक्ति क्या बोलते हैं मैं जानता हूँ चाहे मैं महाम से बैठ के जान रहा हूँ और चाहे कोई बांग्लादेश में बैठ के जान रहे हैं तो क्या बोलते हैं मैं जानता हूँ इस चीज को जो अपने अपने विषय तो अलग है उसको लेकर के मतलब तो दोनों की व्यक्ति को बोलते जो तो ये जो है बुद्धि के ऊपर आरू होकर के जो जानना रूपी क्रिया में सभी व्यक्ति के एक ही अभिव्यक्ति है तो इसलिए क्या होता है कि वही जो मैं बोल के बोल रहा है कि मैं जानता हूँ वो सर्वज्ञ है और वो सर्वज्ञ और सर्वत्र विद्यमान है अब वो जो मैं करके जो समझ रहे हैं ना वो परमाता के रूप में अपने को अलग समझ के बोल रहा है परंतु वास्तविक तो तो तो जो, जो, हाँ, जो, जो बुद्धिकारूप को समझा हुआ है वो मैं सभी जगह मैं, हाँ, मैं जानता ये जो मैं सर हर व्यक्ति में हर जगह पे इस किसी भी चतुर्द में यही स्थिति है कि मैं जानता इसलिए ये बुद्धि के के ऊपर आरूढ़ होकर जानने तो तो कितना कितना ज्ञान तो तो जो है किसके निमित्त हो पा रहा है आत्मा के निमित्त आत्मा सर्वज्ञ भी है और आत्मा सर्वत्र भी है इस प्रकार से आत्मा के जो है ना सर्वज्ञ सर्वत्र प्रोजेंट उमनिन्ट तो तो ये जो जो है है। हो जाता हर एक व्यक्ति प्रयोग मैं मैं मैं जानता जानता तो बस हाँ मैं जो मैं आई किसी अलग अलग भाषा में अलग-अलग बोले किंतु बोलेगा तो यही शब्द ही बोलेगा तो फरत वो जो आई का सर्वग्त्व और आई का सर्वज इतना सिद्ध हो जाता आत्मा तो बुद्धा सदा सर्वम दृश्यते जत्र तत्र व जिस किसी भी स्थान में किसी भी प्रकार में चाहे ब्रह्मलोक में कोई कहे कि मैं जानता हूँ हिरण्य कोई गंधर्व बोले कोई किन्नर बोले कोई पशु बोले चाहे कोई नीचे वाला कोई बोले मेरे ऊपर हो रहा है मैं जानता हूं। बस ये जो, ये जो बोलना जानना है ये सब में एक ही है इसलिए मैं मैं एक है सब में एक ही है तो बाकी जो स्थूल में है वो सबका भिन्नता है स्थूल शरीर भिन्नता है सूक्ष्म शरीर की भिन्नता है परंतु तो शुद्ध बैठ करके जो मैं वो मैं मैं मैं को मैं समझ करके हम नहीं समझ पाता हम उपाधि को समझ लेते हैं परंतु उस मैं को समझ जाऊंगा तो कहीं भी कुछ दिखाई देता है कोई व्यक्ति कहीं भी विश्व में पूरा सृष्टि में कोई व्यक्ति कहीं भी किसी भी जाने को समझना है कि ये दो चीजें से साथे की यहाँ पे प्रकृति सत्य गुण के काम से जाना जा रहा है सत्य रजता हर वजह का भी विद्यमान है किसी भी सिस्टम में सत्य किस रूप में विद्यमान है जब हम ये बोलते हैं कि मैं जाना तो संजयते ज्ञानम से ज्ञान उत्पन्न होता है तो ये सत्य गुण से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है ज्ञान उत्पन्न होने का कारण है बुद्धि परन्तु तो उसका उसमें ज्ञात तो ला देता है और शुद्ध चेतन जो उसके साक्षी के पीछे जो तो तत्व है वो सभी में एक ही रूप में मैं मैं करके अहम हम इत अंतर सदा मैं मैं करके हर सभी के अंदर स्फुरित हो रहा है इसलिए वो जो शुद्ध मैं, ये शुद्ध में क्या है व्यापक है और वो शुद्ध में जो है सब कोई जानता है मतलब सर्वग्त तो नहीं है सबका प्रकाशक है सबका प्रकाशक है ये अभिप्राय है ये चीज जो है मतलब अपनी व्यापकता और अपने जो है सर्वग्त तो हम लोग ये समझते हैं कि जो हम सब सब तो कुछ जान जाएंगे अरे ज्ञान होने के बाद सर्व रह ही नहीं जाएगा ज्ञान होने के बल तक हम रह जाएगा तो मेरा वजह से भी कुछ नहीं रहेगा सर्व में सत्यत बुद्धि हट जाएगा सर्व तो को क्या करेगा वहां पे तो परंतु इस समय अज्ञान दिए देखो बुद्धि के माध्यम से सब कुछ जानते हो ना बुद्धारूढ़ सर्व दृश्य तो किसी भी लोक में किसी भी स्थान पे कोई भी व्यक्ति कहीं भी देखे वो बुद्धि को कहा मतलब क्या होता है सत्य गुण काम कर रहे हैं वहाँ पे सत्य गुण है वहां और वो जिस वस्तु को जान रहे उसमें भी सत्य गुण है तभी उसकी प्रकाश उस सत्य के प्रकाश इस वस्तु को जाना जा सत्या है उसकी तभी जाके जाना जाता है सत्य नहीं होता तो नहीं जाना जाता इसलिए तस्मा परम ब्रह्मी तरशी नपो तस्म पर अहम जथ आत्म बुद्धिचाराण साक्षी आत्म बुद्धिचारा साक्षी तदवत परेशु अप देखे जैसे जितना आत्मा में जितना भी बुद्धि की विचार उठ रहा है उसको क्या कर साक्षी तथा जैसे तद जैसा मैं समझ में आता हूँ मेरे को समझ में आता है क्या समझ में आता है मन में जितना विचार उठ रहा है कोई एक देखने वाला अंतर है जिसके रहने के कारण मैं इस विचार को समझ पाता हूं जैसे ये मुझ में है दूसरे में भी ऐसा ही है वो जैसा मुझ में है सभी व्यक्ति में ऐसा रह जाता आत्मबुद्धि चारा नाम साक्षी तदबत जिस प्रकार मुझ में है अपनी बुद्धि के जितने विचार है आत्मबुद्धि मतलब आत्मा नहीं है यहाँ पे जितने अपनी बुद्धि में जितने सारे विचार उठ रहा है उसका साक्षी मैं हूँ इसी प्रकार से सभी में यही हो रहा है परंतु उस आत्मा को न आधा तुम उसको आप त्याग भी नहीं कर सकते उसको आप छोड़ ग्रहण भी नहीं कर सकते उसका विषय रूप में ग्रहण भी नहीं होगा अथवा विषय को जैसे त्याग कर दिया जाए तो उसको त्याग भी नहीं पता निश्चित नहीं कर सकते उसको तो निश्चित करने वाला नहीं जाएगा निश्चित करने वाला को निशेद नहीं किया जा सकता इसलिए तस्मात इसलिए शक तस्मात परोही अहम इसलिए मैं ही उस परम तक तो उससे भिन्न भी हूँ और बुद्धि और बुद्धि के साक्षी का जो प्रकाश है वो उससे भिन्न में असंग हूँ बुद्धि है तो बुद्धि साक्ष्य वस्तु के सापेक्ष में साक्षी है किसी भी जगह पे कहीं पर जगह पे जो कोई भी व्यक्ति अपने बुद्धि की विचार को अपने बुद्धि की जो थॉट प्रोसेस चल रहा है तो बुली, नोशन बुली, तो तो बोलिए, बोलिए उसको जो जो जो देखता रहता तो तो है है। उससे भिन्न जो है मैं हूँ जैसा यहाँ पे है ऐसा ही सभी में है ऐसा ही सभी में है जता आत्मा बुद्धि चारा नाम साक्षी तद्वत परेशूप जैसे आत्म अपनी बुद्धि में जितने सारे विचार उठते हैं उसको साक्षी प्रकाश करते हैं साक्षी भाष्य जैसे वहा पे है ऐसे ही सभी में है सभी में बुद्धि के विचार अलग अलग होने पर भी साक्षी की प्रकाश सबका एक ही है इसीलिए प्रमाता अलग है साक्षी एक ही है साक्षी अलग नहीं है प्रमाता की उपाधि के साथ मिल करके मुझको प्रमाता बोलते हैं और शाक्षी के है जो जो प्रमाता के अंदर उठ रही हैं साक्षर पिप्पलम साधु ना किसी थी एक समान वृक्ष में रहने वाले दो सुंदर पक्षी हमेशा साथ साथ रहते हैं कभी भी अलग नहीं होता एक दूसरे से सुपर्णा सयुज सखाया हमेशा साथ साथ रहने वाले सुंदर देखने वाले दोनों ही समानम वृक्ष एक समान वृक्ष में दोनों बैठा हुआ जाते परिशाते दोनों का आश्रय करके विद्यमान रहते हैं पंतु दोनों में भिन्नता कहता और अन्न पिपलम साधु बस्ती इन दोनों में एक जो है उस पेड़ की फल को खट्टा मीठा फल को खाता रहता है अनुस्नान अन्न अभिचा और एक चिड़िया क्या करते हैं केवल उसको देखता रहता है खाता नहीं था ये जो है एक प्रमाता और एक साक्षी और हमेशा साथ साथ एक ही चेतन दो रूप में विभाजन करके एक ही महिमान तो वो चिड़िया नीचे वाला चिड़िया जो फल खाता है वो जब तो दूसरे को देखता है अरे एक चिड़िया तो बैठ करके कुछ नहीं कर रहा है से देखता रहता है बस अब धीरे धीरे ऊपर उठता है मतलब तो ये क्यों है देखने के लिए जाता है तब तो उसका साथ मिल करके तब एक ही चिड़िया हो जाता है इसी प्रकार से यहाँ भी ये बुद्धि के साथ मिल करके चेतन आत्मा जिसको देखता है जिसको प्रकाश करता है वो साक्षी प्रकाश करते हैं जैसा मुझ में हो रहा है इसी प्रकार दूसरे में भी है मतलब क्या हो गया सबका बुद्धि अलग अलग होने पर भी वो जिसकी प्रकाश से बुद्धि अपने विचार को बुद्धि के विचार को समझा जा रहा है वो साक्षी शब्द में एक है परमाता अलग अलग है साक्षी एक है इसलिए और उसको क्या है इस साक्षी आप जो है कि आदा तुम। तो उसको आप मतलब त्याग भी नहीं होता ग्रहण भी नहीं होता वो हमेशा एक में समान भाग में विद्यमान रहता है कि नैब आधा नैव अपडो तुम व आधा तुम वा शक्यो तस्मात करो भी कहो इसलिए मैं ही उस श्रेष्ठ व्यापक परमा के ऊपर बुद्धि के ऊपर तो एक ही वस्तु को कौन किस दृष्टि से देखेगा वो निर्भर करते हैं उनकी संस्कार के ऊपर उनकी बौद्धिक योग्यता के ऊपर उनके मानसिक सामर्थ्य के ऊपर इंद्रियों के सामर्थ्य के ऊपर परंतु उसके बाद जो प्रकाश करने वाला होगा, वो वो सब में एक है। जितना तुमने समझा प्रकाश करने वाला उतना ही प्रकाश करेगा इसमें कम बेषी बुद्धि में है प्रकाश करने वाले में नहीं है इस प्रकार शास्त्र देखा है ये साक्षी जो सब हमेशा प्रकाश रूप होता है दो दृष्टि होते है एक अनित्य दृष्टि एक नित्य दृष्टि अनित्य दृष्टि सबका अलग अलग है परंतु नित्य दृष्टि जो साक्ष रूप में बैठा है दृष्टि अविनाशी होने के कारण और ये जो भगवान भास्तुकर यहाँ पे लिखे नहीं वो अपोम न वह आधा तुम उसको हटा भी नहीं सकते उसको ग्रहण भी नहीं किया जा सकता है ये शब्द आया हुआ है केनो नोपरिषद में परिषद में ऐसा लक्षण करते आत्मा का अन्नदेवता अन्न देव तधिता शिष्य ने पूछा कि किसकी इच्छा से ये सारे इंद्रिया काम कर पाता है किस इस इच्छा से मन अपनी अभिष्ट वस्तु तोड़ जाता है तो उत्तर देते हुए कहा कहात्र मनुष्य मनोच ऐसा करके उत्तर देने के बाद फिर कहते हैं गुरु जी कहते हैं परंतु अन्य विधिता जितने जाने हुए वस्तु है उससे भिन्न है बार बार श्रुति बोलते हैं आत्मज्ञान आत्मज्ञान आत्मा को जानो आत्मा बारोतव्य मंतव्य आत्मा को ही जानना है और इधर श्रुति बोलते हैं कि वो जितने सारे जाने हुए वस्तु उससे भिन्न है कितना विरोधी बात है एक शुति शुति में कितना विरोध दिखता है एक बोलती है आत्मा बारे दृष्ट्रोत आत्मा कोई देखना है मित्री आत्मा ही एकमात्र संसार में जानने जो वस्तु और एक श्रुति बोलती है कि वो जाने हुए वस्तु से भिन्न है क्या भयंकर विरोध दिखाई दे रहा है परंतु बिल्कुल विरोध नहीं है इसमें वो जो है आत्मा संसार में जानने जो ये शंका उठाया वेदांत में आप लोग बोलते हैं कि वो तत्व अबांग मनुष्य गोचर है और ये भी बोलते हैं कि गुरु जी के पास जाकर के गुरु के उपदेश जानना है लो कैसा कैसे विरोधी बात वेदांत में दिखाई पड़ता है कि दिमाग खुजलाने वाली है खराब करने वाली परंतु तो थो थोड़ा गहरे से विचार करेंगे तो यही इसका समाधान है क्या समाधान है वस्तु तो विषय विषय रूप में कभी भी ग्रहण ग्रहण नहीं होगा, परंतु के माध्यम से उस चेतन की अस्तित्व समझ इसीलिए शास्त्र जो है बोलते हैं ये आत्मा ऐसा करके वेदांत में अभी आत्मा को नहीं दिखाया गया जो तुमको समझ में आता है कि ये आत्मा वो आत्मा नहीं है ऐसा करते करते निषेध के अधिष्ठान के रूप में जो बच जाता है वो आत्मा है इसीलिए शास्त्र अन हैं एक तरह बोलते हैं संसार में जानने योग्य दुष्टभ्य स्रोतभ्य मंतभ्य निधि ये देखने योग्य है मनन करने योग्य है विचार करके निश्चय और ये मन बुद्धि का विषय नहीं बनता है ऐसा ये कोई मतलब दुख ऐसा बोलना जैसे भगवान श्री भगवत गीता के तेरव अंत में प्रभु परम ब्रह्म न उस सद भी नहीं बोला जाता भी। ये असद बोलने की तरीका इसको कुछ समझ में आए पर यही इसका समझने का उपाय श्रुति ऐसे नहीं बोलती ये जो है जे मतलब वो विषय रूप से जानने योग्य नहीं है वहां पर अन्न देवदिदिता आज तक तुमने जितनी भी वस्तु को जाना उस जानने योग्य विषय रूप में जानने जो वस्तु से भिन्न होता है तब तो कभी जाना ही नहीं जाएगा बोलते नहीं अविदिता अधिक नहीं जाने हुए वस्तु से भी परे है मतलब वो जाना हुआ वस्तु वो जाने हुए से भी भिन्न है नहीं जाने हुए से भिन्न है ये लक्षण एकमात्र आत्मा में ही घटता है लक्षण आप घटाने की कोशिश करो कहीं पर कहां पे लगाओ कि जाने हुए से भी भिन्न और नहीं जाने हुए से भिन्न आपको या तो संसार में दो ही पदार्थ मिलेगा या तो कुछ जाने हुए अथवा कुछ नहीं जाने हुए नहीं जाने हुए शंका के सबसे अधिक होगा जाने हुए तो बहुत ही थोड़ा होगा परंतु तो आत्मा एक ऐसा वस्तु है वो नहीं जाने हुए से भिन्न है और जाने हुए से भी भिन्न है इसलिए आप बोलते हैं ये अद्भुत सुंदरता है, है वेदांत की को को पाया कि कि कि जब बोलते बोलते हो कि ये बोलती अब आंग बोलती मनुष्य वही है है मन ही मान के गोचर नहीं है मन किसको चिंतन कर सकते हैं इंद्रिय जिस विषय को ला करके दिया उसी को लेकर मन चिंतन कर सकता है जब इंद्रियमी मन कैसे चिंता करे किसको उत्तर है कि हम उसको एफर्मेटिव के के जो तत्व तो बच जाता है ज्ञान ज्ञानिनो तत्व दर्शीनो ये जो बेहसारे को मेरे को गाय की सिंग पकड़ करके जैसे दिखाता है कि ये गाय है ये घोरा है ऐसा दिखाओ आत्मा को, को बोला की उस वस्तु इसलिए केवल मात्र ही इसका रास्ता अनुभव तो इस रूप से हम अनुभव कर सकते हैं क्या यथा आत्म बुद्धिचारण हम जैसे हमारी बुद्धि के हर विचार को जो साक्षी जो है समस्त बुद्धि की साक्षी उसी प्रकार से दूसरे कमी को भी है और इसको आप जो है में भी नहीं कर सकते हैं। इसको त्याग भी नहीं कर सकते हैं है। मैं, मैं हमेशा व्यवहार हो रहा है आप गलती से शरीर को बोल रहे हैं परंतु तो बोलते तो उसी चेतन को ही बोल रहा उस चेतन के साथ मिला करके बोल रहे हैं जब शरीर से वो चे... मतलब सूक्ष्म शरीर निकल जाएगा कोई बोल पाएगा कुछ नहीं बोल पाएगा वो उपयुक्त चेतन करते रहते हैं नहीं तो चेतन को समझना ही मुश्किल हो जाएगा भी है, तभी जाकर के चेतन समझ में आता है और उपकरण रहते, रहते रहते उस चेतन को समझ जाएंगे तो बस उपकरण के और कोई उपयोगिता नहीं रहेगा भगवान ने इसलिए मनुष्य देख दिया है कि शरीर रहते रहते उस अपने से भिन्न शरीर से भिन्न जो शुद्ध चेतन तत्व तो है उसका अनुभव कर ले तो बोलते हैं बुद्धिचारा नाम साक्षी तरह व्यापक कैसे बुद्धि भगवान ने दिया कि बुद्धि के माध्यम से हो जाना जाएगा परंतु बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करना दूसरे जगह पे नहीं लगाना है न अशेष बुद्धि साक्षिवाद बुद्धिवच्चा चलवेदना अशेष बुद्धि बुद्धि अशेष बुद्धि विकारिव बुद्धि भौतिकमशेष बुद्धिशाक्षिवादिवचलना ये से होगा न विकारी एक आत्मा विकारी नहीं हो सकता आत्मा अशुद्ध नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा भौतिक नहीं है पंच महाभुत से बना हुआ कोई वस्तु नहीं है पंच महाभुत से पिछित है भौतिक पंचमहा बना हुआ वस्तु नहीं है जो क्योंकि इंद्रिय उसको जान पाते हैं जो पंच महाभूत के कोई एक ना कोई अवयव होगा अथवा तो पंच महाभूत से बना होगा इसलिए इंद्रिया अथवा मन आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि विषय रूप से किसने ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि इंद्रियों की सामर्थ्य यही है कि वो पंच महाभूत से बना हुआ शब्द पथर को प्रकाश करेगा उसके भिन्न उससे परे प्रकाश नहीं कर पाता है, इसलिए आत्मा इंद्रियों को मन, मन बुद्धि कर कर निश्चय करते हैं इसलिए मन बुद्धि भी आत्मा को विषय रूप में पकड़ नहीं पाती पर दो है। जब मन विषय चिंतन छोड़ देते वहां पर शुद्ध चितन भी विद्युम तो अभी तक चेतन विषय चिंतन के साथ दिखाई दे रहा दे रहा था इसीलिए मैं ये जानता तो, जान तो, छोड़ करके आत्मा की, आत्म तो आत्म की प्रकाश वो उसी उसी मन जो है वो उसको एक अनुभव जिसको अपरक्ष बोलते हैं अनुभव ऐसे करता है कोई इंद्रिय विषय आदि के विषय ज्ञान की तरह ये नहीं है जिस प्रकार सूर्य की किरण किसी दर्पण में लेकर के उसी ले दर्पण के द्वारा रिफ्लेक्टेड लेकर को मतलब दिखाया ना वो वस्तु प्रच्वलित होकर दिखाया अधिक उज्जवल दिखाई देता है ये चिताभाष के माध्यम से आत्मा की प्रकाश किसी वस्तु को चिंतन करते हुए वस्तु का ज्ञान होता है परंतु तो आप वही उच्च रे भी वो वो तो मतलब इस रूप में नहीं प्रकाश करेगा इसलिए विकारित जब ज्ञान रूपी क्रिया होता तो विकार होता आत्मा फिर अशुद्ध तम किसी के साथ मिल करके अगर क्रिया होता तब तो वो अशुद्ध भी हो जाता और यदि इंद्रियो आत्मा को जान लेता आत्मा में भौतिकत्व भी आ जाता परंतु ये आत्मा में नहीं ये आत्मा के धर्म नहीं है आत्मा विकारी नहीं है आत्मा अशुद्ध नहीं है आत्मा भौतिक नहीं है मतलब आत्मा अभिकारी है सर्वदा शुद्ध है और आत्मा पंचभूत से पर इसलिए इंद्रिया उनको प्रकाश नहीं कर पाते है क्या वो अशेष बुद्धि साक्षिकता बुद्धि में जितने सारे वृत्तियां उठती है उस वृत्ति का देखने वाला जिसके रहने के कारण हम बुद्धि वृत्ति को समझ पाते इसलिए वो बुद्धि की तरह वो अल्प है परिच्छि ऐसा प्रतीति होती है ऐसा प्रति बुद्धिव अल्प वेदना अथवा परंतु विज्ञान क्या होगा परंतु ये बुद्धि की तरह परिच्छिन्न नहीं है लगता है ये बुद्धि के साथ मिलकर के दिखाई पड़ता है तो लगता है कि बुद्धि के तरह परिचिन्न अल्पस्थान है परंतु जो है बुद्धि के तरह अल्प ज्ञान वाला नहीं है अल्प वेदना तो परिचिन्न ज्ञान है और आत्मा में स्वरूप ज्ञान ये दोनों की भिन्नता है विकारिकतम अशुद्धत्तम भौतिक उत्तम चुनात्म न कोई विकार नहीं है अब विकार की दृष्टा है मन में शरीर में बुद्धि में कोई विकार उत्पन्न होता है उसका दृष्टा इसीलिए मैं हमेशा शुद्ध हूँ जो अशुद्धि कभी नहीं क्योंकि मिलना संभव ही नहीं अच्छे से क्योंकि मैं भौतिक नहीं हूँ भौतिक वस्तु तो मिला हुआ है इस प्रकार आत्मा के तो स्वरूप को समस्त बुद्धि बुद्ध बुद्ध का मैं साक्ष हूँ ज्ञान अनलिमिटेड है हर एक वस्तु बुद्धिवृत्ति बुद्ध में एक ही आत्मा बैठा हुआ है इस प्रकार से आत्मा की प्रकाश ठीक से समझना है अब जो है थोड़ा का शतक एक श्लोक देखते हैं वैराग्य शतक में अभी राजा तो पहले राजा राजा उनको पहले थे ना और के के पास जाना राजा के साथ उनका व्यवहार ये जो है थोड़ा तो सा मन में शायद खिन्नता था उसी को जो अभिव्यक्त तो करते हैं बोलते हैं राजा तुम्हारे पास भी लोग आते हैं तुमको सेवा करते हैं तुम्हारे पास अर्थ अर्थ है तो सेवा करते हैं इसी प्रकार हमारे वेदांत सिद्धांत के जो बलवान शत्रु अन्य अन्यो के सिद्धांत में हम इस शास्त्र अर्थ को समझ करके उन शत्रुओं की दक्षता को क्षय करते हैं हमारे पास भी लोग तो तुम्हारे पास व्यक्ति आते हैं अथवा धन प्राप्त करने के लिए, तो लिए, लिए, लिए आस्था नहीं है कि ये तो पहले भोगी व्यक्ति था अब कैसे संन्यासी हो सकती तो है तो ब्रम्पट व्यक्ति है हमें भी तुम्हारे प्रति कोई आस्था नहीं है जाओ तुम अपने जगह पे मैं आपने दिखाते लगे अपने भाई जो मन को राजपत्र से हटाया तो उनके का कुछ रहा होगा दोनों ही अच्छे थे तो राजा राजा पूरा विश्व को राज करने वाले इसमें तो आगे शब्द बोलेंगे के लिए ठीक है तक हम चाहते कल पढ़ लिए थे ना अर्थान तम व्यय अपरा श्लोक ये भी हो गया था जो आप जो है देखो सभी व्यक्ति के संतोष ही सभी कामना करते हैं सुखी कामना करते हैं कोई व्यक्ति के पास बहुत धन है तो भी वो सुखी नहीं है और कोई व्यक्ति के पास जीवन धारण निमित्त है उससे वो सुखी है तो कौन व्यक्ति का जीवन सार्थक है जिसके अंदर संतोष है और जिसके अंदर चाहत अधिक है वो दरिद्र हमेशा ही दरिद्र बना रखे कितने भी उनके पास सामान आ जाए उसकी दरिद्रता बीतने वाला नहीं है और जिसके पास जो है इसीलिए श्या को महाराज होते कुछ नहीं होते भी कि पहले गुण है संतोष हो जाना जाए जितना है पर्याप्त तो है इससे अधिक क्या चाहिए भगवान ने जो दिया क्या वो कम है क्या सबसे बड़ी बात तो यही है कि एक मनुष्य शरीर और उस मनुष्य शरीर में भगवान के चिंतन करने के लिए वेदांत तो सुनने के लिए एक सुंदर बुद्धि दिया संसार में कितने जन समूहों में करोड़ में कितना व्यक्ति तो नाम सुना है और उसमें भी कितना व्यक्ति इसका अनुभव करता है विचार करने देखेंगे इसलिए मनुष्य नाम सहसु कस्तु कई एक आदि बिरल व्यक्ति होगा मतलब इतने परसेंटेज वन परसेंट भी होना मुश्किल है पॉइंट वन प्रति भी हमारा आस्था नहीं आम मन में अगर संतुष्टि आए तब तो तुम्हारे पास जाने से हमारा कोई उपयोगिता ही नहीं मैं क्यों जाऊंगा इसलिए दरिद्रता ये मन संतुष्टि के हेतु तो नहीं होती वो तो अपने संतुष्ट अपने अंदर की बात है जो अंदर उन्हें धन से इसलिए रक्मीरा के गाना है ना पायो रे जी मैं पायो राम रतन धन पायो ये राम रतन धन अगर मिल जाता है तो संसार के हर धन उसका सामने तुच्छ हो जाता है इसलिए राजा के पास जाने से उसकी तुष्टि करने से क्या हालात है भगवान राम जो सबसे बहुत हो हमारा देखभाल कर ही लेंगे जो ही वहन करता है और अपने आप फिर व्यवहारिक सूत्र को लेकर के बोलते हैं देखो खाने के लिए फल आदि जंगल में मिल जाता है उस समय का होगा इस समय भी भगवान जो स्थान स्थान में खाने की व्यवस्था ऐसा कर रखे खाने की कोई असुविधा ही नहीं है और पान पीने के लिए तो पानी का तो कहना ही क्या है शुभ तो गंगा के पानी मिल जाता है और क्षिति सोने के लिए भगवान ने पृथ्वी बना के दिया और पहनने के लिए लंचा निवारण करने के लिए थोड़ा तो पत्ता पुता से भी काम चल जाता है इसलिए जो भ्रांत होकर के कि जो लोग अलग अलग धन कमाने की धन की मधु को पान करके उन्मत्त हो रहा है उनकी भूको कुछ हम सुनने के लिए क्यों जाए ना उत्साह है दूर जाना ना अनुमान तो अनुमत अभिनय अनुमत उसकी अभिनय को अनुमोदन करने के लिए हम क्यों उनके पास जाए उनको उत्साहित नहीं होते हम उनके पास नहीं जाते राजा के पास क्यों आगे देखिए बोलते हैं महि महि महि आशा बाशो कैसे श्लोक के की शब्दों की बड़ी सुंदर दिखाई मही बय भिक्षाम आशा बाशो बसी मही सही महि मही, मही पृष्ठे भी तो लोग को भोजन कर लेंगे जो जो जो मिलेगा के बाल से से भगवान ले आएगा उसी से ही हम रहेंगे और जो है वस्त्र वो भी कुछ है तो ठीक है नहीं तो जो है उसी से ही काम चला रहेगा क्या फर्क पड़ता है लज्जा निवारण के लिए अथवा शरीर एक हमारे गुरु महाराज के बहुत सुंदर कथन कि एक बैधि है और शरीर एक घाव है तो रूपी को मिटाने के के लिए जैसे दवाई दवाई खाया जाता है उसी प्रकार के रूप में भोजन ग्रहण करो वन टैबलेट टैबलेट थ्राइस डेली डेली ही अथवा हाफ uh, जितना पावरफुल होता है ना इसी प्रकार से एक शुद्ध व्याधि रूपी को मिटाने के लिए हम जो है थोड़ा बहुत जितना अन्न चाहिए शरीर धारण के लिए उसका ग्रहण करके बोलते हैं भिक्षा ही जो भिक्षा जो अपने आप मिल जाएगा उसी को ही भोजन करूंगा और आश आशुभिमी दिगंबर उसी को करके रह लूंगा अथवा जो वस्त्र अपने आप मिल जाएगा उसी को सह तब धारण कर लूंगा फिर सही मही सोने की जगह तो कोई कमी है ही नहीं की जगह तो कोई कमी है नहीं भी इतना बड़ा तो सब ले रखा अपने आप में मिल जाता है तो दूसरे के पास जाने से क्या लाभ है इसलिए व्यम भिक्षा अशी वही हम लोग भिक्षा नोजन करेंगे ये जो सन्यासी का जीवन आशा वसी वही मतलब जो फटा पुराना जो भी हमारे उसी को ही करूंगा जो, जैसा जैसा और मही ही पृथ्वी पृष्ठ में करूंग के राजा के पास जाके उससे हमारा कोई प्रयोजन तो सिद्ध नहीं होता महाभारत में शांति पर्व उत उत्तर पर्व में आया हुआ है जैन के ना छिदा चनौशा तम देवा ब्राह्मणों वहां पर वैष्णे उसी हैं जिस किसी भी वस्तु मिल जाता है उसी से अपना कर लेते हैं जहाँ कहीं भी जो वस्तु मिल जाता है, है।, है जहाँ रात जहाँ रात वहाँ का सो जाता है तम देवा इस प्रकार की व्यक्ति कोई देवता लोग ब्राह्मण बोलते हैं ब्राह्मण मतलब ब्रह्म जाना थी इस प्रकार व्यक्ति को कोई देवता लोग मनुष्य को तो कहीं ना पहचान ही नहीं पाएगा परंतु ब्रह्म ज्ञान की क्या लक्षण है जय न के नचिदाचरण जो भी कुछ मिल गया उसी द्वारा शरीर को ढक लेते हैं जैन केन के जो भी कुछ भिक्षा पे मिल जाता है उसे संतुष्ट होकर कुछ को खाते है जत्र कचन कहीं भी जाता जाता जाता है है है है है है ज़्यादा वहीं पे सो जाता है। इस प्रकार की विचरण करने वाला जो पुरुष लक्षण ना तम देवा ब्रह्म में इसी पुस्तक में दिया है संबित जम व के में, में, सब में को देखने वाला जो महात्मा है संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं तो, सर्वात्मा वो सर्वात्मा मुक्त हो जाते है हम राजा के पास क्यों जाते हैं राजा के पास राजा को तो करने वाला राजा की स्तुति गान करने वाला राजा को नृत्य दिखाने वाला राजा को हंसाने वाला ये सब लोग राजा के पास जाते हैं मतलब राजा के दरबार में कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं राजा को खुश रखने वाला राजा को स्तुति करने वाला राजा को हंसाने वाला राजा को नृत्य दिखाने वाला तो हम राजा के पास क्यों जाइए जब हम इसमें से कुछ भी करने वाला नहीं होगा हम उससे पालक कर लिया तो राजा के पास जाने समय का अलावा है न नटा नटानिटान गायक न नटा चेतर्वादचुंचव नृपमीक्षि स्तन सभी नितता नोषिता नटानिटागा नभ्येतर्वादचुंच नृपतिमक्षिव स्तन भारा स्तनभार नमिता नोषित हम लोग राजा के पास क्यों जाए hmm. क्यों यदि हम कुछ डांस सिखा सकते थे कोई गाना राजा लोग मन के मनोरंजन के कारण यदि मैं बन सकता था तब तो तो हम राजा के पास जाते राजा के पास भोग लिप्सा हमारी होता अर्थ अर्थलिप्स हमारे होता राजा के पास जाकर के तब हम बोलते कि राजा हम इसको करें परंतु हमें तो इच्छा नहीं है मैं नटा भी नहीं हूँ मतलब भिन्न भिन्न देश धारण करके जब पहले मोनो एक्ट नहीं होता था तो अलग अलग रूप धारण करके आते थे एक बहुरूपी होते थे पहले जब वो बहुरूप बनकर करके नाटक दिखाते थे राजा कुछ होते थे धन मतलब के प्रति लोक रखने वाला तो राजा के धन चतरा धन मुझे मिल जाएगा इसका फिर राजा को जाके कोई लोग गाना सुनाता है गायक होता है फिर राजा को सभा में कोई जाकर के राजा की स्तुति करने लगते है भट्ट बोलते हैं उनको सब भीतर बाघ बात मतलब बाघ की पकड़ता है तो अर्तन भारण मिलता है सुंदर स्त्री जाकर वहां पे नाच दिखाते हैं राजा उससे पूछोता है उनको जो है क्या उनको उपहार देते हैं परंतु तो मैं तो संस मेरे को राजा से क्या क्यों मैं राजा की तुझी करने जाऊ ना तो मैं नाटक करने वाला हूँ ना मैं धन के लोभ रखता हूँ ना मैं गाना गाने वाला न मैं वाणी के तरह कुछ स्तुति कर सकता हूँ और ना मैं कोई स्त्री हूँ दिखा करके तो राजा के पास जाने का सं अभिप्राय हमारे जीवन वर्तमान में भी ऐसे जितना भगवान ने अपने जीवन धारण के लिए दिया हुआ है उतना ही पर्याप्त उसी में ही आपका गुजारा करेंगे दूसरे से मान रहे मंगल से क्या अपने आप जितना आ रहा है क्या वो पर्याप्त नहीं को है समान नहीं पता तो आगे और बोल रहा है देखिए हृदय हृदय हृदय जगत जनितम पुरा चतुर्दशते कतिपयुर शामे पुष कैश मतजझ्वर विपुृद जगजित पुरा चन्ने धीरा यहाँ पे ये बड़ा पहले जमाने में जो राजा होते थे वो बहुत बड़े बड़े अनेक सम्राट बोलते थे उनको विशाल देश के राजा थे विपुल हृदय ऐश्वर्य पूर्वे उदार बुद्धि वाले सार्वभौम राजा होते थे जैसे हरिश्चंद्रदि बड़े बड़े राजा होते थे वो लोग जो लोगों के लिए महाराज जो अनेक के लिए जगत के समग्र पालन भी किया अगर कोई कई राजा क्या होता है कि अपने जीता फिर दूसरे को दान भी कर दिया और फिर कुछ कुछ होता है की चतुर्दश भुवन में जरा पूरा भुवन को पालन करने में समर्थ होते थे और ये सब जब पुराने जमानों के इतिहास को देख करके थोटा सा एक जायगीर को लेकर के मैं इसका राजा हूँ मैं इसका मालिक हूँ ये जो है ये बुखार बुद्ध मतलब उन लोगों को नहीं जाता मैं राजा हूँ इसका मालिक हूँ इस प्रकार से पूरा काल में पहले जमाने में हरिष्ट चंद्रवादी ऐसे बड़े बड़े राजा हुआ पूरा विश्व को पृथ्वी को एक शासन करते थे ऐसे उधार बुद्धि उधार बुद्धि सार्वभौम रहते थे जो अपने कर्म के द्वारा पृथ्वी के साम्राज्यों में प्रतिष्ठा किए थे कुछ महाराज ऐसे भी हुए जो जगत को समझ किया, और कुछ महाराज ऐसे भी हुए कि जो है संसार जगत को अपने बस में ला के फिर उसको को दान भी कर दिया चंद्र भी ऐसा हुआ और फिर उसके प्रति देखा भी नहीं बलि भी ऐसा हुआ ऐसा शक्तिमान पुरुष को इतिहास जब हम भारत बच्चे पढ़ते है तरह ये सब इतना सामर्थ्यवान थे और मेरे को थोड़ा सा जायगीर मिल गया थोड़ा सा जगह मिल गया मैं दक्षिण, दक्षिना, मैं ऐसा अभिमान क्यों होता है लोग से थोड़ा संपत्ति मिल गया तो उसके द्वारा अहंकारित क्यों हो जाते हैं बड़े बड़े कितना राजे हुए पृथ्वी पृथ्वी क्या कभी भोग से सुन रहा कभी कभी भी नहीं इस पृथ्वी को सभी हमेशा इस पृथ्वी लोग भोग करते रहता जो पृथ्वी कभी भोग सुन नहीं रहे और सभी बड़े अनेक बड़े राजा पूर्व इतिहास में दिखाई पड़ते हैं तो छोटा से एक जायगीर को लेकर के मैं इसका राजा हूं मैं इसका भोक करता। मैं इसका करता। इस प्रकार को मन में वृद्धि आना जो ये संगत वृत्ति नहीं आई कोई मतलब तो राजा के प्रति उनका एक जैसा मतलब हमको लगता है जब उनको राजतंत्र से बाहर हो गए थे फिर उधर घूम के देखा नहीं के है। ठीक है आज को इसको यही पे रखेंगे मदन क्यों होता है क्योंकि राजा अपनी घमंड से क्योंकि ये भी जो पहले से ही को बरे बरे राजा जागीर लेकर के अभी जागीरदार है उसी को हम अभिमान करते हैं परन्तु तो पहले तो पूरा मतलब भारत कितना अखंड भारत थे उस अखंड भारत को राज्य करने वाले राजा हुआ करते थे काम राजा हुए राजा हुए राजा राजा तो ये इतने सारे राजा जो हो गया देश में छोटा के घर करने का अब अभिप्राय यही है कि मनुष्य शरीर में ना कुछ धन दो मिला तो उसको लेकर के अभिमान करने से क्या लाभ है भगवान ने मनुष्य शरीर भगवत चिंतन करने के लिए दिया इसीलिए इस परिचिन अहंकार को छोड़ करके व्यापकता के पूर्णता में पूर्ण सृष्टि की राज्राट बन जाओ सम्राट मतलब सम्राट जो आपने में आपने में आप अप्रकाशित होता है वो सम्राट है तो सम्राट बनने के लिए इस प्रकार इसमें महान ज्वर मतलब विगत ज्वर मतलब ये जो मेंटल एजुकेशन है ना इसको छोड़ने के लिए बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को बोला युद्ध स्विगत हो जाओ अपने कर्तव्य कर्म को हो करके फिर भी बरसा करके करो रहित इसको बनाया है इसको तुम ही कोई छोड़ ना ठीक है ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण मेवा शिष्य ओम शांति शांति शांति